बूरी पयोदी आए कति सब जान तुराई आ रहे हैं कि पर कालभूषण जी के आश्रम में पहुंचे तो लोगों कथा सुनाने लगे और जहाँ तक भगवान प्रवशन गिर पर कर रहे थे वहां तक की कथा सुनाई उसके बाद बताते हैं कि की जी विधि कति पद की <स्था> तो, तो बता दिया कि फिर जब सरदी तो भी ने इस का करने के लिए सीता खोज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की तो भगवान राम ने क्रोध दिखाया और उसको लक्ष्मण जी पर उसके क्रोध में देकर क्र को गए सबको जागृत किया वे सब तैयार हुए फिर सुग्रीववादी बानस होगा और फिर सीता की खोज करने की व्यवस्था भली बात होने लगी फिर कहते हैं सब उनके बानवरों की सबकी टुलटी गयी अलग अलग सभी दिशाओं में लोग भेजे गए और पता लगाने के लिए कि कहा किस दिशा में ये गए हैं, तो सीता कोई सकताए है तो उनको सब बानवर सीता की खोज करने के लिए दौड़ पड़े सुग्रीव ने एक महीने का समय दिया सबको एक महीने के अंदर अगर पता लगा करके तुम नहीं सब लोग आते हो तो हमारे हाथ हमारे उनको भय भी दिखाया जिससे की सब सावधान और तो तो पता लगा करके आने के अंदर पता लग जाना चाहिए ऐसे करके वो हम सबको खेला तो उसमें सबसे अंत में फिर एक टोली जाती है जिसमे हनुमान है अंदर है जानबान है नंदी है इस प्रकार के जो मुख्य मुक्त भाग उनको सबको अंत में वो सब जाते हैं तो भगवान के पास आकर के और उनसे विदा हो करके जाते हैं तो भगवान फिर ये समझते हैं कि हनुमान के द्वारा सब कार्य हमारा सिद्ध होगा इसलिए फिर को भगवान अपना एक चिन्ह भी देते हैं मुद्रिका जो ले के जाते हैं हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए अब ये सब लोग जब चलते है तो ये क्या रहते हैं प्रदेश की विजयी भांति अभी मार्गी कथा है कि जब जा रहे थे खुद करते हुए सीता जी के बन में तो दौड़ते भागते दौड़ते भागते, भागते बहुत प्यासे हो गए तो प्यास के कारण से जाकर उनके पानी ठोने लगे तो फिर एक पर्वत के ऊपर चढ़कर करके ऊंचाई पर उन्होंने तो आसपास देखा कि कहीं पानी कही दिखाई देता है तो उनको एक चिन्ह ये दिखाई दिया कुछ पक्षी एक गुफा के भीतर घुसते हैं आते हैं निकलते हैं तो उन्होंने समझ लिया की पानी जरूर है तभी पक्षी बास करते हैं आते जाते हैं दिवस तो प्रवेश अब तो जिस भाग से प्रवेश किया मैंने फिर उसको धो करके उसमें जल प्राप्त करने तो की आशा से उस दिवस में प्रवेश किए गुफा में उसे पर्वत के निशान आगे आगे हनुमान भी चले छेटी पीछे शहर के अंधेरे में सत्य तो सब बानर एक दूसरे के पूछ पकड़ते पकड़े हुए देखा कि उस पर्वत के उस बार निकल गई है और दूसरी ओर और बहुत बड़ा मैदान है बगीचा लगा हुआ है तरह तरह के फल फूल लगे हुए है सोवर्मी है और वहाँ एक तपस्विनी बैठी हुई थी, थी स्वयं सभा उसको अनुभूति मिली तो उनके पास ये सब लोग पहले बांधा लोग प्यारे होते हुए भी पानी पीने नहीं है पहले उसके पास गए उसकी वदना की और जब उसकी स्वीकृत मिल गई, तब तो इन लोगो ने फिर तो वहाँ जन्म किया और फिर उससे ये भी पूछा स्वयं प्रभासे की हम सीताजी की खोज करने के लिए इस प्रकार से निकले उन्हें हमें कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए तब तो उसने बताया कि तुम समुद्र के किनारे जाओ वहाँ तुमको सीता जी की खोज की पता चली गयी तो उन्होंने हम कैसे पहुँचे तब जब कहा तुम सब बंद करो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे ये सब हाँ बंद करके बैठ गए तो में समुद्र के तट तो तो पर स्वयं प्रभात के लिए जब घटना घटी तो उसके बाद फिर वो भी जहाँ भगवान राम थे भगवान गिर पर तो वहाँ चले गए भगवान से पहले ये भी अफसरा रही थी तो उसको साफ कोई था उसके कारण से वो यहाँ प्रेशर की तपस्या कर रही थी उसके बाद में उसे यह भी मालूम हुआ था कि तुम जब भगवान अवतार देंगे तब तुम से मिलना जाकर के तब तुम्हारा साप उद्धार हो जाएगा तो वो फिर भगवान से मिली जा करके भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया श्रीलियां प्रदान की और उसने कहा तुम बद्रवीनाथ में जाकर के अब बास करोगा यहाँ जो है ये सब बानर जो समुद्र के किनारे पहुँचे और वहाँ बैठे हुए ये सोचे कैसे समुद्र के पार कैसे जाए यहाँ करे सीता जी की बहुत तो चिंता में बैठे हुए थे तभी संपाती ने देख लिया वो उसी पास के पहाड़ के उपास कर रहा था वहाँ आज सोचा की वहाँ तो से बानर अपने आस पास जा गए है बहुत दूर से भोजन हमें नहीं मिला है चल अच्छा उनको खाते है चट कर के ये सम्पाती जटाई और तो भाई था संपाती और जटाई ये दोनों गर्भ दोनों भाई भाई थे इसमें तो संपाती ने बताया अपना इतिहास को तो जमीन से मिला बाद में हम जटाई और संपाती हम तो दोनों भाई भाई थे युवा काल में हम दोनों रोकर के आकाश में सूर्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे सूर्य रूप में हमको पहुँच जाए तो ज्यादा साहस तो कि से नहीं, तो तो नहीं किया लौट आया लेकिन कहा हम हिम्मत बांध करके आगे बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए तो आकर पंखे चल गए जब पंखे चल गए तो हमारा तोड़ना बंद हो गया और फिर हम आकर के नीचे गिरे आ करके जब घूम तुम भगवान नाम के एक मुनी तुमको दया लगी हमारे ऊपर तो फिर उन्होंने हमको जो औषध दी और हमको स्वस्थ किया और प्रिय भी कहा कि देखो अब तुम चल गए, गए अब जाके समुद्र किनारे तुम बहा पास करो जब भगवान राम अवतार लेंगे और उनके दूत जब आएंगे उनसे जब तुम मिलोगे उनके दर्शन से तुम्हारे फिर लय पंथे आएंगे ये पता तो उसने ये भी कहा कि ये सब पहले से तो सम्पाति इनको खाने के लिए दौड़ा इनके पास आया तो ये सब मानव डर गए सुनकाना अब था मरण सत्य हम जाना तभी जब हमको सुन करके अब तो ये धर्म को खा जाएगा ऐसे समझ करके सब मानव डर गए समझे ये तो खाई जाए तब ये अंगर उनकी जटायु की कथा सुनाने लगे कि देखो एक तो वो था जिसने कि भगवान के काली के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया और एक ये हम सब लोग भगवान की सेवा में लगे ये हमको खाया जाता है तो ऐसे करके जब उसने बोला तब तो उसने जहाँ जटायु का नाम सुना तो उसमें कात्ते जतायु की बात कहते हो ये पूछे अगर संपादी तब वहां पर कि था वहां प्रकाशीता के कारण हुआ उसने युद्ध किया राम दिया अच्छा अच्छा भगवान का अवतार हुआ है संसाण तो हुआ है उनकी खोज के लिए ये बानर आए हुए है और चंद्रमा ने जो कहा था इनके मुनि ने वो बात इनको स्मरण आ गई और कहा अच्छा इसके माने और उनको ये भी लगने लगा को कि उसके शरीर में पंखी जमने लगे तो उसने कहा देखो, जैसा धोनी ने बताया बिल्कुल वैसी बात हुई तुम लोगों के दर्शन से हमारे तो पंखी जमने लगे हमारा शरीर स्वस्थ होने लगा ऐसे करके उसने बताया तो कहा की अच्छा अब हम तुमको बताएंगे तुम्हारी हम सहायता करेंगे कुछ अभी हम तुमको लंका तक ले जा नहीं सकते वहां तक पहुँचा तो नहीं सकते लेकिन इतना कार्य कर सकते है की यहाँ से हमको दिखाई देता है कि तो सीता सीताजी लंका में है और वो अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी तो है पार हमारी अपार है वहाँ कर जो है यहाँ से बैठे भी हम पहाड़ के ऊपर से बैठे हुए लंका में जब देखते हैं तो वहां तो सब दिखाई देता जिते जिते आगास्म आगास्म है जैसे जैसे आकाशीज आकाश में बहुत ऊंचती तो वहां से भी उनको नीचे जो उनका चारा कहीं जानवर मरे पड़े कहीं दिखाई देंगे तो छोटे छोटे भी पशु मरे पड़े दिखाई देंगे तो उनके आंखों में उनका होता है तो दिखाई देता है चीजें दिखाई देती हैं तो उसको तो वहाँ उतनी दूर लंका जब तो दिख रहा था तो उसने बता दिया की वो उनको दिखाई देता है आप बस तुम में जिसको सामर्थ्य हो समुद्र करके जा सकते तो हो तो पहुंच जाओ जा देख लो जा करके जैसा हम बताते हैं वैसे ही है बस उसके बाद फिर संपादी ने अपने भाई को तिलंजन दी समुद्र किनारे उसके मर जाने की खबर जब सुनी सब तो देखो विधान ये है कि जब कभी अपने भाई का को मरने के समाचार मिलता है तभी उनके लिए क्रिया कर्म किए जाते हैं जब सोचना है नहीं पता तो नहीं पता जब पता लगा कि उनका शरीर समाप्त हो गया तो अब उनका संस्कार करिए अब तिलानजन को तो उसने तिलानजन और ये इस प्रकार की घटना घटी वहाँ पर अब ये बात हुई सब बांधो में तैयारी होने लगी कि तो सब समुद्र के पार जाए तो सबने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया अनुगढ़ ने भी बताया कि हम भी पास लेकिन लखनऊ में संदेह है कि हम वहाँ से लौट पाएंगे नहीं पाएंगे तो सब विचार ही कर रहे थे सब्ञ्यान ने हनुमानी को ललकारा तुम्हारा तो जन्म ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है इसलिए तुम क्यों चुपचाप तुम ये सब कार्य कर सकते हो तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे उनको कृष्ण और आ गया अपनी शक्ति का और वो तैयार हो गए समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं कि बाल काल में इन्होंने एक बार बाल समय जब लियो तब तीनों लोग बड़े हो लिया तीनों लोग नीति अंत हो लिया उस समय फिर जो है देवताओं ने या सूर्य ने अन्य लोगों ने फिर हनुमान जी को शादी दिया कि तुमने तो अपने बल की याद नहीं तो अपने पल का, अपने पल खाया। लेकिन फिर बाद अपना पल ही गया अब ये था की जब कोई दूसरा इनके पल को याद दिला तब हा पर हाँ तो तुमने ऐसा कार्य किया था अब मिल तुम कर सकते हो तो धर्म का जाते हम भी क्या करते हो तुम अच्छा करते है होश आ जाता है तो करने को तैयारी हो जाता जा है उत्साह जा जब इस प्रकार से आता है तो हनुमान जी को उत्साह लाया गया तब तुम हनुमान जी जब हो उसी पर्वत के ऊपर वहाँ खड़े होकर के वो, वो जहाँ उन्होंने अपना शरीर फैलाया बड़ा किया अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो चलते भय पर्वत आकार पर्वत खाल शरीर का हो गया और बस भगवान का नाम दे करके और समुद्र के पार वो टूट पड़े और चलती बस रास्ते में मैला पर्वत मिला और रास्ते की घटना घटी से घटी समुद्र में श्रीलंका में पहुँच गए लंका में पहुँच करके फिर वो वहाँ से पर्वत के ऊपर खड़े होकर के लंका देखने लगे नवस्था देखने लगे फिर वो चुपचाप दिन में पहुंच गए थे लेकिन बैठे रहे रात होने की प्रच्छा करते रहे कि लंका में चुपचाप घुसे पावे देख ना पावे रात से हो गई है उसके भीतर बहुत छोटा रूप ढाल करके मसक समान शरीर घर करके बहुत मुनैया से बन के बीच उसमें घुसने लगे तो उसकी रक्षा करने वाले द्वार पर लंकिनी थी उस लंकनी हनुमान को रूप दिया कारने दो नहीं जाने दो तो फिर सीमित तो होगा और वो नहीं मानी जब तो इन्होंने हनुमान जी ने उसको एक भूसा मारा जमीन में गिर पड़ी और उसको जो है उस बेहाल हो गई तब उठ करके फिर उसने हनुमान जी से हाथ जुड़े प्रार्थना चुनावी और ये बताया कि जब ये इत्यादि तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी ने इनको बरदान दिया कि तुम्हें कोई नर पानर किया तुम्हें कोई तुम्हें मार नहीं सकता ऐसा रावण से भूल दिया तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने चलते हुए हमको ये बताया कि जब तुम्हें कोई बानर घुसा मारे और तुम बेहो बिहार हो जाओ तब तुम समझ लेना कि भ्रावण आदि का अंत है कई बार अब हम समझ गए कि नहीं अब इनका अंत समझा गया है और फिर कहा कि आप तो भगवान के दूत हो और फिर उनकी वो उनकी वो बड़ी विनम्रता भक्ति दिखाने लगी भोजन की और वहां का सत्संग की महिमा समझ आगे देखो, एक का भी सत्संग जो है वो जैसे पर रखो सक, समस्त सुख एक तरफ रखो, तो सुख एक एक तरफ तरफ रखो रखो तो भी वो सारे सुख जितने वो कपास बराबर भी नहीं है भी नहीं है सबसे एक क्षण मात्र का सुख सत्संग का वो बहुत बड़ा सुख है व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं दुख दूर होते हैं शांति विश्राम मिलती है उसने स्वीकार हनुमान जी को जाने दिया हनुमान जी के नगर में प्रवेश किए इसलिए ये कहा कि पर कहते हैं, लंकार जिम ही वर्णन किया कैसे प्रवेश किया तो प्रवेश करने की भी इतनी कथा है तब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और फिर कहते हैं पुलिस धीरे जिम धीन था सीता को धैर्य दिया हनुमान जी करे सत्य जहाँ में लोग लंका में रहते थे सब जगह पता लगा कहाँ होंगी कहाँ होगी जो सीता जी कहीं नहीं मिली तो उनको विभीषण का घर मिला और ये दिखाई दिया कि ये तो भगवान का भक्त मालूम होता है उसका घर रहन सहन भक्तों जैसा दिखाई दिया उसके घर के सामने तुलसी का पौधा दरवाजे के ऊपर धनुष बाण भगवान के चेहरे बने हुए ऐसे जो थे उसके पता लगा और ये तो भगवान का भक्त है ऐसे करके हनुमान ने सोचा कि भगवान के भक्त से कार्य की हानि नहीं हो सकती तो जा और जाकर के जब हनुमान से मिले तब उनको आश्चर्य हुआ कि रात में तो जी कहा से आ गया विप्रके मेरे उससे विभीषण भी मिले और फिर हनुमान जी ने विभीषण को अभी तक तो विभीषण वही लंका में बैठे बैठे भगवान के भक्त थे और हनुमान जी ने विभीषण को उत्साहित किया और विभीषण जी ने हनुमान जी को सहायता की दोनों ने एक दूसरे को सहायता की दोनों भगवान के भक्त और दोनों ने एक दूसरे की सहायता भी की विभीषण ने तो हनुमान की सहायता की बता दिया कि देखो वो सीताजी वहाँ अशोक बनने दक्षिण नीचे बैठी है कि इस से तुम वहां चले जाओ तो, तो बनने जाए तो ये तो सीता जी हनुमान जी की सहायता हो हनुमान ने विभीषण की भी सहायता की एक ही गलती तो सहायता नहीं चलती हमारी सहायता कर नहीं ऐसे नहीं। दोनों पक्ष में होती तो हनुमान जी ने उनकी सहायता की हनुमान ने विभीषण को समझाया कार्य देखो तुम भगवान के ऐसे भक्त होकर के भी यहाँ काम तुम इसमें राज्य दोग में पढ़ करके और रावण की सेवा में तुम यहाँ पड़े हुए हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है अब तुम निकलो यहाँ भगवान की शहर में जाओ भगवान श्री राम जी आ गए समुद्र के तट पर है उनकी क्षण में तुम्हें जाना चाहिए तुम्हें जो इतने भगवान की भक्ति तुम्हारी है वो उनकी क्षण में जाने पर ही पूर्ण होगी यहाँ बैठे बैठे अब नहीं होते तो है इससे ये भी बात सूचना मिलती है कि देखो लोग जो हैं अपने भौतिक समृद्ध के लोग में लालच में उसी में अटके उसी में पड़े रहते हैं भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते उन्होंने तो जी ने उनको इस कार्य में लगाया और उनको भगवान की सेवा कार्य में लगाया ये ये भी भी है है कि कि भगवान की भक्ति उनका तो नाम जपते रहो ध्यान करते रहो उनकी कथा सुनते रहो ये तो भगवान की भक्ति है लेकिन उससे उससे प्रेरणा पा करके व्यक्ति के अंदर जब भक्ति आती है तो वो भगवान की सेवा में लगता है कहा अब तुम्हें भगवान की सेवा में भी तो लगना चाहिए तो समस्त समय भगवान की लीला चल गई थी, तो थी। जब भीषण भगवान की सेवा में अन्य सर ये सिद्धांत है की जब व्यक्ति भक्ति उसके हृदय में जागृत हो तो समस्त जगत परमात्मा ही का रूप है तो समस्त जगत के सेवा के कार्य में तत्पर हो जाए उनकी सेवा में लग जाए यह भक्ति का प्रतिफल है तो अगली शेरी अगर समस्त संसार में जितने भी लोग है सब प्राणी है मनुष्य जितने भगवत तो स्वरूप नहीं दिखाई देते उनकी सेवा में प्रभु नहीं होते तो इसके माने परमात्मा की पूरी महिमा भी समझ में नहीं आई और प्रति नहीं भी, तो भी इसलिए ये समझा दिया जब हनुमान जी ने तो विभी तैयार हो गए अब हम उसकी व्यवस्था करते हैं पहुंचेंगे भगवान के पास तो इसके बाद हनुमान जी हम इस प्रकार ऐसी वार्ता का किरा चले और चले तो गए और जहाँ सीताजी थी वहाँ सीता जी के दरबार पहुंचे तो हनुमान जी पर एक वृक्ष के ऊपर जहाँ सीताजी बैठी थी तो वृक्षों से टूटते काटते चलते हुए वृक्ष पर जाकर के बैठ गए और वहाँ हनुमान जी ने क्या लीजा देखी कि रावण वही पड़ोसी समय जी के पास आया और उसकी रानिया मंडोतरी आती थी दास बहुत सी थी उनके साथ जब वो तो सीता जी को उसने बहुत धमकाया बहुत डराया हनुमान देख, देख करके बड़े क्रुद्ध हुए लेकिन अपने आप को संभाले रहे देखते रहे लीला देखे क्या कहता है सीता जी क्या कहती हैं ये सब बात जो होती रही हनुमान जी के तो सामने होती रही वो देखते रहे है सीता जी को धमका करके एक महीने का समय दे करके और ये कह करके देखो निशाशनिया उसके पास बहुत सी छोड़ करके उनसे कह गया की तुम सीता जी को तरा धक्का करके जो तो हम कहते हैं उसके मानने के लिए तैयार करो ऐसे करके वो तो रावण चला गया दुर्घ तो होता तो तो सारी कथा वर्णन तो तो होती है रावण की और जी के वार्तालाप की तो उसके बाद सीता जी बहुत दुखी होती है <स्थाथ> और फिर वहाँ त्रिजेता एक रासी है वो भी भगवान की भक्ति है जैसे विभीषण है ऐसी करके त्रिजेता एक स्त्री वो सीता जी की सेवा में आती है और उनको सांत्वना बीच बीच में देती रहती मिलती रहती है सीता जी रावण के जाने पर सीता जी बहुत ज्ञात हो पशी छोड़ देने के लिए तैयार तब सीता ने आकर उनको समझाया और की कोई बात नहीं वो तो हमने इस प्रकार का देखा है की रावण शीघ्र ही मारा जाएगा रात्र में हमने सपने देखा है कि वो रावण जो है ऊपर बैठा हुआ सिर मुड़ा हुआ है दक्षिण उत्साह की तरफ जा रहा है इसके माने उसकी मृत्यु निकट है मत करो शांत रहो थोड़ी देर थोड़ी दिनों तक धैर्य रखो सीता जी कहने लगी कि आग दो, तो हम अपने प्राण त्याग करें कहा आग वाग मिलेगी और आज की आग बात न करो शांत होकर के आग विश्राम करो ऐसे कहकर समझा बुझा करके वो चली गयी जब वो चली गई तो सीता जी अकेली रह गई तब तो हनुमान जी ने ऊपर से वो मतलिका गिरा दी उनके बाद जो थी सीता जी ने नीचे के देखी चंचलाती हुई तो उनका पहचान ली तो भगवान राम की बड़ी चिंता में पड़ गई गयी वो पिता कैसे आ गई निशा चढ़ी क्या हो गया कैसे वो चिंते थे तब हनुमान जी जो को भगवान की कथा सुनाने लगे वहीं से छिपे छिपे पर छुपा से तो भगवान बड़े दयाल है करना निधान है सबकी सुन लेते हैं ऐसे करके बोलने लगे उनकी महिमा तब तो सीताजी ने उनको बुलाया कहा छिपे छुपे तुम भगवान की महिमा सुना रहे हो तुम सामने क्यों नहीं आते तो जब उनका आदेश मिला पर तो हनुमान जी उनके सामने आए छुटा कर उदर करके सामने खड़े हुए और फिर भगवान ने जो समाचार दिए थे वो सब सीता जी को सुनाए सीताजी ने अपनी बड़ी जागरूकता का वर्णन किया तो हनुमान जी ने फिर तो समाधान किया चिंता कि मत करो अब आपकी पता लग गई है बस भगवान शीघ्र ही आएंगे रावण को मार करके ले जायेंगे इस प्रकार से हनुमान जी ने समझाया उनको तो ये भी कहा कि भगवान आदेश हमको इस प्रकार का नहीं है उनका भगवान का भी आदेश नहीं है और जो समुद्र के पास हनुमान जी चलने लगे तब तो जामन ने भी हनुमान से कह दिया कि केवल सीता जी की खबर लेकर के आना है ऐसा नहीं करना है कि सीता जी को लिया हनुमान जी को लगा अगर तो अगर सीता जी लंका में है तो लंका को पाओ धो दे राम को वही मार दे और सीता जी को ले आए आगे नहीं जाए ये सब नहीं करना जितना काम बताया उसका काम करो भगवान ने खोज के लिए खोज तो करो ये सब नहीं थोड़ी कार्य तो करो तो उनके कारण दिया कि हमें इस प्रकार का आदेश नहीं है की हम आपको ले जाएंगे तुरंत ले जाते आएंगे विशाचरों को स्वयं मारेंगे तब तो तक तो हमें ले जाएंगे तब तक धैर्य को यह समझा दिया इसीलिए कहते हैं की धीरे जीवन सीता तो जैसे धैर्य उन्होंने हनुमान जी ने वो सब पर बात कठाकर सुना दी अब उसके बाद फिर हनुमान जी ने फिर क्या किया सीता जी के समझा देने के बाद में अब हनुमान जी कहने लगे सीता जी से कि हमको तो भूख लगी है हम तमाम यहाँ फल दिखाई देते खाना चाहते हैं। तो सीता जी ने कहा अरे यहाँ जुम्मे साक्षर बड़े प्रचंड है तुम्हें तो फलन नहीं खाने देंगे तुम्हें तो हारे आगे और इस प्रकार से कराया उनको तो हनुमान जी ने कहा साक्षरों का हमें कोई डर नहीं है आपका आदेश पर होना चाहिए फिर हम उससे निपट लेंगे तो सीता तो तो तो जी ने कहा थोड़े बहुत खाए और सब पेड़ तोड़ता डालने लगे तो जो रक्षक थे दौड़े सब उसके बन के और हनुमान जी को पकड़ने के लिए लेकिन वो किसी के पकड़ने में नहीं आए और उनको हनुमान जी ने सबको मारा उनको वो सब भागे और राम के दरबार में जाकर तो उन्होंने बताया कि एक बानर ऐसा आ गया उजाड़े तो फिर वहां से राम ने सेना भेजी अपने हनुमान तो जी से उनकी लड़ाई हुई हनुमान ने सबसेना को मार डाला और अक्षय कुमार को भी मार डाला तब ये सब समाचार फिर पहुंचा रहा उनके पास सब तो रावण ने मेघनाथ को भेजा वो बैठ करके आया फिर सेना लेकर आया उसकी भी हनुमान जी से लड़ाई हुई तो उसने लड़ाई में होते होते हनुमान जी ने वैसी मार दिया और को भी ब्रह्मास्त्र तो था वो ब्रह्मास्त्र उसने चलाया हनुमान जी हनुमान जी ने कहा ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखनी चाहिए इसलिए इसकी अवहेलना न करे तो उसके काम से प्रिये बन गए ब्रह्मास्त्र से वो करके रावण करके करके तो को भगवान के के ने ने की शक्ति का पता चल जाए की उनका दूत जब एक इतनी शक्तिशाली है इतनी सेना शासनों तो को मार दिया उसके पास नहीं चलता है तब रावण कोसा सकता है उसको शिक्षा देने के लिए समय किया जी सामने तब के सामने गए तो हनुमान जी ने समझाया तो उनके साथ बैठ करके तुम्हारा उधार नहीं हो सकता उनका नाम जपो हम रावण अपना सुनाता रहा अरे मेरे समान कौन है अरे मेरे समान कौन है मैंने कैलाश पर वो उठा लिया और मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया तमाम उस प्रकार के अपनी महिमा सुनाता रहा हनुमान जी ने समझा बुझा करके राम को बहुत कोशिश की वो वो सीधे रास्ते पा के लेकिन तो अहंकारी और किसी की बात नहीं मानने वाला था हनुमान ने बहुत शिक्षा दी बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना उसने फिर बात ने निर्णय किया कि इसको अंग बंद करके भेजना चाहिए ये तू है काम का